संवेद्नान संवेद्नान के, के, के ब्लॉक की एक, एक और पेशकश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी दंत परी की सीख नन्हे राजू का एक दांत गिर गया दूसरा हिलने लगा और तीसरे में दर्द होने लगा फिर भी उसका टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम खाना चालू रहा आज परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई रह रह कर दाँत में एक तीस सी उठती थी दर्द के मारे तड़प उठता था न कुछ खाते बनता था और न कुछ पीते यहाँ तक, तक कि, कि बात, बात करने की भी इच्छा नहीं, नहीं हो रही थी, थी। केवल दोनों गालों पर, पर हाथ रखकर वह कराह रहा था मां की थपकियों और, और लोरी से, से बड़ी, बड़ी मुश्किल से उसे, उसे नींद आई पर नींद में भी जीप दांत के बीच चली जाती थी इधर जीप नींद में दांतों को ढूंढ रही थी कि तभी दंत परी आ गया दंत परी ने प्यार से पुकारा राजू कौन हो तुम राजू ने पूछा मैं परी कौन सी परी दंत परी तो तुम ही हो जो मेरे दांत ले गई हो नहीं तुम्हारे दांत मैंने नहीं लिए तुम्हारे दांत तो चिंगम चॉकलेट टॉफी मिठाई आइसक्रीम ने ले लिए हैं मैं तो तुम्हें दांत देने, देने आई हूँ क्या, क्या? राजू खुश हो गया, गया। क्या तुम तो मुझे तो दांत देने आई हो? हो मेरे सारे तो गिरे हुए दांतों, दांतों को तुम तो मुझे, मुझे वापस दे दे, दे दोगी? पर मेरी एक शर्त है कैसी शर्त तुम सिर्फ मीठा खाना ही पसंद करते हो ये अच्छी बात नहीं है तुम्हें मीठे के अलावा नमकीन खट्टा तीखा कड़वा सभी कुछ खाना होगा कड़वा भी हाँ शरीर और दांत को सभी तरह के स्वाद की आवश्यकता होती है अलग अलग स्वाद से अलग अलग तत्व मिलते हैं केवल मीठे का स्वाद जीप को ही नहीं शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है बहुत से बच्चों के दांत इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि उनके दांतों को पूरे तत्व नहीं मिल पाते हैं राजू को दंतपरी की बातें अच्छी नहीं लगी उसने कहा दांत देने आई हो तो दांत दे दी जाओ मुझे तुम्हारे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो तुम इनमें से अपने दांत ले लो ऐसा कहते हुए दंतपरी ने राजू के सामने बहुत सारे दांत बिखेर दिए अपने सामने बहुत सारे दांत देख कर राजू की खुशी का ठिकाना न रहा वह एक दांत पसंद करता कि दूसरा उसे पसंद आ जाता दूसरा उठाता कि तुरंत तीसरा पसंद आ जाता इस तरह से वह भ्रम की दुनिया में पहुंच गया असमंजस की स्थिति में वह कुछ नहीं कर पाया ये किसके दांत हैं राजू ने पूछा ये दांत खरगोश चूहे बंदर बिल्ली कुत्ते हाथी भालू आदि के हैं तुम्हें जो पसंद हो ले लो पर मुझे तो ये दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं क्यों क्या हुआ अभी तक तो तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे थे ये सारे दांत हाँ तुम सही कह रहे दांत मुझे अच्छे तो लग रहे हैं पर मेरे मुंह के अंदर ये दांत जम नहीं रहे हैं मुझे मुंह खोलने और बंद करने में परेशानी हो रही है मेरा चेहरा भी बड़ा भद्दा लग रहा है ऐसा कहते हुए उसने अपने आप को आईने में देखा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी राजू दांत तो अनेक प्रकार के होते हैं। खरगोश चूहे बंदर बिल्ली कुत्ते हाथी भालू आदि के अलावा प्रत्येक मनुष्य के दांतों की बनावट अलग अलग होती है प्रकृति ने सभी के दांतों की बनावट अलग अलग की है इसीलिए हमें किसी और के दांत नहीं जमते राजू को लगा परी ठीक कह रही है परी ने उसे कई दांत दिखाए पर उसमें से कोई दांत मुंह की खाली जगह पर जम नहीं पाया राजू ने परी को पुकारा परी ओ परी अब तुम्ही बताओ मैं क्या करूं। दंत परी जाते जाते कहती गई, राजू जो हुआ सो हुआ अब नए दांत आने दो उन्हें संभाल कर रखना केवल मीठा मत खाना नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा अब मैं कभी मीठा नहीं खाऊंगा मम्मी ने प्यार से झिड़की देते हुए कहा क्या बड़बड़ा रहे हो राजू उठो सुबह हो गई है चलो ब्रश करो राजू तपाक से उठा और एक पल की भी देर किए बिना ब्रश करने चला गया माँ उसे आश्चर्य से देखती ही रह गयी अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी दंत परी की सीख वाचक स्वर भारती परिमल